ग्रह एक पांचवा भाग आरंभ में में सूर्य पदार्थ गिरते रहे थे। इस प्रक्रिया के केंद्र के के कारण केंद्र समीप का तापमान बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गया था कुछ हजार वर्षों के बाद सूर्य और शेष चकती ठंडे होने लगी चकती का किनारा तब ते सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसके केंद्र की की बहुत ठंडा था। समय बीतने के के के साथ सूर्य चारों ओर पदार्थ धूल जैसे ठोस कणों में बदल गए इस तरह धूल के आरंभिक कण हिमलो जैसे रेवा के समान थे जब ये सूर्य के चारों ओर घूमते थे तब ये एक दूसरे को टक्कर मारने के साथ रासायनिक और भौतिक बलों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ये टुकड़े गुरुत्व बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते थे और आपस में मिलकर विशाल पिंडों का निर्माण भी करते थे इस प्रकार लगातार टकराहट और गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ये पिंड शनि शन आज हमें दिखाई देने वाले ग्रहों में बदल सूर्य सूर्य के के के समीप चट्टानी धातुएं और अन्य भारी तत्वों वाले धूल कणों ने से तीसरा ग्रह, यानी पृथ्वी अलावा बुध से लेकर मंगल ग्रह तक ये पार्थि ग्रहों का निर्माण किया सौरमंडल के कम तापमान वाले बाहरी किनारों के समीप बर्फ के टुकड़ों को समाहित रखने वाले पानी और अमोनिया एवं मिथेन जैसी हुई गैसों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लाखों वर्षों का समय लगा होगा वर्तमान धारणा के अनुसार पृथ्वी और चांद सहित आंतरिक ग्रहों का निर्माण तारकीय बादल के निपातित होने के करीब दस करोड़ वर्षों के बाद संभव हुआ होगा इस प्रकार पृथ्वी के निर्माण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जन्म चार दशमलव पांच अरब वर्ष पहले या दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य के जन्म के दस करोड़ वर्ष बाद हुआ था आरंभिक पृथ्वी आज हम जिस पृथ्वी को देखते हैं, उसकी तुलना में आरंभिक पृथ्वी बहुत अलग थी तब ना महासागर थे ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन थी और उस समय पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी उपस्थित नहीं था सौरमंडल के निर्माण के समय से ही पृथ्वी पर आकाश से लगातार बरसने वाली चट्टाने और अन्य पदार्थ ही उपस्थित थे पदार्थों की इस बम्बारी में पृथ्वी के रेडियो क्षय से उत्पन्न ताप और संकुचन के दबाव से पृथ्वी बहुत गर्म और पूर्णतः पिघले अवस्था में थी आरंभिक समय में जहाँ भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रहे थे तो दूसरी तरफ हल्के पदार्थ ऊपर सतह पर आ रहे थे इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न पत्तों का निर्माण हुआ पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल सौर नीहारिका की गैसों विशेषकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्के गैसों से बना था लेकिन सौर हवाओं और पृथ्वी की अपनी गर्मी के कारण शायद तब वायुमंडल स्थिर नहीं रह पाया था